आशार्थ जिस समय स्तोता अपनी गोशाला को गोरहित है यह जानता है उस समय स्तोता भक्त इस प्रकार कहता है इस तोत्र में रमणगान होने वाला तथा धनवानों में धनवान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 सोम की हम भी स्तुति करते हैं, शुद्ध एवं स्वयं सेतु वा बंध की भांति अंतरिक्ष को प्रतिदिन पार करता है, जापता है, वह कक्षिवान तथा अग्नि को भी कपाता है, जैसे नमनशील अतिवेग से चलने वाले चक्र को अश्वगति देते हैं, भाषार्थ जब मित्र वरुण तथा अर्यमा को सर्वेश्वर उत्तम स्तोत्रों से भली प तब वह दोनों लोकों का हितऐसी हविर योग्य का इस लोक से विशेष रूप से तारने वाला तथा यज्ञकर्ता अग्नि अमृत की भांति दूध देने वाली गाय दूध नहीं देती तब उसे प्रसववती करके वह दूध देने वाली बनाता है भाषार्थ तेरा वह मैं परम बंधु पृथ्वी पुत्र आकाश में स्थित तेरी स्थिति करता हू एक हजार गायों की कामना करके तेरी स्तुति करता हूं तथा दूलोक हमारी और आदित्य की भी श्रेष्ठ नाभि में बांधने वाली माता की भांति अधिष्ठात्री है मैं उस आदित्य के बाद कितनों में एक हूं मैं बहुत अनंतर ही उत्पन्न हुआ हूं भाषार्थ यह मेरा बंधक है इस मंडल में मेरे निवास का ये सारे देव प्रकाशमान किरणें मेरे अपने हैं यह मैं ही सब हूँ तथा ये ब्राह्मण सत्य स्वरूप ब्रह्मा के पहले ही उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी देवता मध्यमिका वाक ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया भाषार्थ तथा चारों दिशाओं में बहुत आनंद करने वाला गमनशील तेजस्वी दोनों लोकों में जाने वाला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 तू हमारे इंद्र का यज्ञ तू अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मन के पुत्र की स्तुति से वृद्धिगत होता है भाषार्थ हे इंद्र हे नरेंद्र तथा समस्त बल वज्ज धारण करने वाला तू हमी बहुत धन दे हम बहुत से धन की कामना करते हैं यह तू जान हवि अर्पित करने वाले तथा इस्तुत करने वाला हमारी रक्षा कर अश्वयुत इंद्र हम तेरी इस्तुति से कृपा से निष्पाप हों भाषार्थ हे तेजस्वी मित्र एवं वरुण अब जो गोधन प जाता है, वह स्तुतिशील, विद्वान, नाभानी, विशिष्ट कर्मकर्ता को बहुत प्रिय होता है, तथा वही वह इनका प्रिय हुआ, दूर देश तक उनका कार्य उसने बढ़ाया, तथा उनको अंगिरसों को पार करता है, भाषार्थ तथा शीघ्र ही उस जयशील, स्तुति की धनवृद्धि के लिए मनह स्तुति करने वाले हम अविलसित की � शीघ्र गमन शील अश्व यह वरुण का पुत्र है हे वरुण तू शुद्ध है तथा हमें अन्नलाभ करने के लिए प्रवृत्त होता है, भाषार्थ। हे मित्र एवं वरुण, तुम्हारे मित्रत्त को बढ़ाने के, हमारे बल वृद्धि के लिए, यदि जब अन्युक्त अध्यार्य विनीत होकर स्तुति करता है, तुम्हारा मित्रत्त पानी पर संसार में स्तोत्रों का उच्चारण होता है, जैसा चिर मार्ग सुखकर होता ह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 अथास्तमास्त के दूसरों धाया दृश्यस्तितम् शक्तम् भाषार्थ हे सुप्रग्य अंगिरसों यज्ञीय द्रव्य हवि आदि तथा विपुल दक्षिणा से युक्त यज्ञीय कार्य से तुमने इंद्र का मित्तत्त तथा अमरत्तु प्राप्त किया है उनके लिए आप लोगों का कल्याण हो न भाने जो मैं मनु का पुत्र उस मुझको तुम अपने में पहित पहाड़ में छिपकर रखे हुए गौरूप धन को सत्य स्वरूप यज्ञ की समाप्ति होते ही ले आए थे तथा बल नामक गाओं के हरण करता बल असुर का नाश किया था तुम्हें दीर्घायु हो बुद्धिमान लोगों मुझ मनु के पुत्र को तुम ग्रहण करो भाषार्थ हे अंगिरसों तुमने सत्य रूप यज्ञ के बल से द्विलोक में सर्व प्रेरक सूर्य को स्थापित किया है तथा सबकी निर्मात्री पृथ्वी को यज्ञकारियों से सम्रद्ध एवं विख्यात किया है तुम्हारी उत्तम संतति हो हे स्त्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऋषियों मुझ मनुष्� गिरसों यह नाभाने दिस्त तुम्हारे यज्ञ मंडप में कारक वचन कहता है वह तुम आदर पूर्वक सुनो तुम्हें शोभन ब्रह्मतेज प्राप्त हो सुग्य अंगिरसों इस समय मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो भाषार्थ कार्यों के दृष्टारिषि नाना प्रकार के रंग और रूप वाले होते हैं वे अंगिरस ऋषि विचार पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं ये अंगिरस ऋषि अग्नि के पुत्र हैं ये चारों तरफ तादुरभूत हुए हैं भाषार्थ विविध रूप वाले जो अंगिरस ऋषि जो लोक में अग्नि से चारों तरफ तादुरभूत हुए उन अंगिरसों में उत्तम किसी ने 9 महीने तक किसी ने 10 महीने तक यज्ञ कार्य पूरा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 मुक्त किया वे ऋषि मुझे यज्ञ में अवशिष्ट सहस्र धन तथा सर्वांग सुंदर गाओं देकर इंद्रादि देवों में अपना यश विस्तृत करें भाषार्थ जो सैकड़ों अश्व तथा हजारों गाएं जल्दी ही ऋषियों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह यह सावणि मनु जल्द जल से सीचे हुए बीज की भांति कर्म फल युक्त होकर पुत्र एवं धन के साथ बढ़े भाशार्थ आकाश में उच्च स्थान पर तेजस्वी सूर्य के तुल्य स्थित उस सावणि की भांति कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है सावणि का दान जिस प्रक दक्षिणा के कारण विख्यात होता है भाषार्थ तथा उत्तम कल्याण कारक आज्ञा धारक विपुल गौ से संपन्न और सेवक की भांति स्थित यदु एवं तुर्व नामक राजर्षि मनु के भोजन के लिए पशु भेजते हैं। भाषार्थ सहस्रों गावों के दाता तथा मानवों के नेता का कोई अनिष्ट न करे। इस मनु की दी गई दक्षिणा सूर्य के साथ तीनों लोकों में विख्यात हो। सावनडी मनु की आयु इंद्रादि देव बढ़ाएँ, जिसमें कभी कार्य में